दुर्गा चतुर्थ माता कुष्मांडा देवी नवरात्रि के चौथे दिन करें माता कुष्मांडा की आराधना नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है अपनी मंद हल्की हसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है जब सृष्टि नहीं थी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी इसीलिए इसे, इसे शिष्ट की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है देवी की आठ भुजाएं हैं इसलिए अष्टभुजा कहलाई इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल धनुष बाण कमंड पुष्प अमृतपूर्ण कलश चक्र तथा गदा है आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभड़े प्रिय है संस्कृत, संस्कृति में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है इसीलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदिप्यमान है इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है अचंचल और पवित्र मन में नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु यश बल और आरोग्य प्राप्त होता है यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है यह देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए सुरास सुरासपूर्ण कल संरा प्लुतमेव दधान हस्तपद्मा कुसुम्मा कुष्मांडा मे